दोस्तों, कभी ऐसा हुआ कि सुबह आंख खुली हो, लेकिन दिल ने कहा हो, थोड़ा और सो जाओ। फोन हाथ में हो, लेकिन उम्मीद हाथ से निकल गई हो। ज़िंदगी चल रही हो, लेकिन आगे बढ़ना रही हो। कभी सोचा है, हम सब ज़िंदगी में कितनी दफा उठते हैं, लेकिन जीना कितनी दफा शुरू करते हैं? आंखें खुल जाती एक आम इंसान की तरह रूटीन और सपनों के दरमियान उलझे हुए। लेकिन उस दिन कुछ और लिखा था। एक एक्सीडेंट, जहां जिंदगी और मौत आमने सामने थी। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम दोबारा चल नहीं पाओगे। और उन्होंने सोचा कि शायद मैं फिर से जी सकता हूं। उस लम्हे उन्हें समझाया कि मिररकल कोई बाहर स जब वो फैसला करता है कि कल का दुख आज के इरादे को नहीं तोड़ सकता, फिर हेल ने बनाई है कैसी सुबह जो सिर्फ नींद से उठने के लिए नहीं थी, जिंदगी से मिलने के लिए थी, और उसी से पैदा हुआ डी मिररकल मॉर्निंग, एक सिंपल लेकिन सेक्रेड रिचूअल, जो कहता है अपनी सुबह जीत लो, दुनिया खुद हार मान और आपका फोकस सुबह से आपके साथ हो, तो दिन भर दुनिया क्या बिगाड़ लेगी? ये किताब आपको सिर्फ जल्दी उठना नहीं सिखाती, ये आपको दोबारा उठना सिखाती है, अंदर से, पूरी रूह के साथ। दोस्तों, आज से सुबह सिर्फ वक्त नहीं होगी, एक मोज़ज़ा होगी। और सवाल वही है, आप उठते हो, या फिर ज़िं